यह समझते ब्रह्माण्ड जिनके अंग से उत्पन्न हुआ है और ऐसे कोटी कोटी ब्रह्माण्ड जिनमें स्थित प्रतीत होते हैं तथा जिनके लीला विलास से ही सबकी सृष्टि पालन और संघार कार्य होते हैं वही आप विष्णु हैं भगवन मुझे अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए जैसे एक ही स्वर्ण कड़े और कुंडल आदि के भेद से अनेक स उदित एक ही सूर्य आधार की विषमता से विषम विशंद प्रतीत होने वाली अनेक जल राशियों में प्रतिबिंब होकर अनेक रूप में प्रतीत होता है उसी प्रकार आप एकमात्र निर्गुण परमात्मा ही भिन्न-भिन्न शरीर में प्रवेश करके अनेक वतहे प्रतीत होते हैं हे अपार शक्ति वाले परमेश्वर आप सब प्रकार के समस्त इच्छाओं से रहित तथा ग्रहण और संकल्प से हैं तथापि प्रति युग के दिनों के ऊपर दया करने योग्य हैं, शरीर धारण करते रहते हैं, जगदीश्वर पूर्व काल में अनात्म पदार्थ में चित आसक्त होने के कारण जो मैंने आपके चरण बिंदु का सेवन नहीं किया इसीलिए भवत द्विमुख कर्म से मुझे भयंकर परिणाम भुगना पड़ा, दया सागर मुझ दिन की रक्षा कीजिए मातम संहार की लीला से सुशोभित होने वाला जो आप त्रिगुणमय ब्रह्म विष्णु शिवात्मक स्वरूप है वही महत्तत्व आदिका भी कारण है आप प्रगति से परे तथा सबके आदि कारण हैं आपको नमस्कार है सर्वव्यापी जगन्नाथ मेरी रक्षा कीजिए मैं संसार समुद्र में डूबा हुआ हूं गोविंद अपनी कृपा कटाक्षपूर्ण दृष्टि से इस महासागर से मेरा उद्धार कीजिए इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्म ऋषि मार्कंड को कृपा दृष्टि से देखकर भगवान नारायण इस प्रकार बोले विप्रवर मेरे तत्व को ना जानने के कारण ही तुम अत्यंत दीन हो रहे हो तुमने अत्यंत दुष्कर तप अनुष्ठान किया है किंतु उससे केवल दीर्घजीवी हुए हो हु। मां इस कल्प भट्ट के ऊपर पत्ते के दाने में सोए हुए उस बाल स्वरूप को देखो, वह सब का काल रूप है, उसके फैले हुए मुख में प्रवेश करके वहां सुखपूर्वक रह सकते हो, भगवान के ऐसा कहने पर जी का मुख आश्चर्य से चकित हो गया, उन्होंने वृक्ष पर चढ़कर भगवान के बाल रूप को देखा और उसमें प्रवेश किय भुवन देखे धम्मा आदि देवता दिगपाल सिद्ध गंधर्व राक्षस ऋषि मुनि देवर्षि समुद्रों से चिनित भूतल अनेक तीर्थ नदी पर्वत तथा वनों से उपलक्षित श्रेष्ठ नगर देखा सातों पाताल और सैंस्त्रों नाग कन्याएं देखी हजारों फलों से शुभित संपूर्ण जगत का भार धारण करने वाले शेष नाग का दर्शन किया, तथा ब्रह्माण्ड के मध्य में ब्रह्म ने जो कुछ भी सृष्टि की है वह सब अवलोकन किया इधर उधर घूमने पर भी वहाँ कहीं उस बालक के उधर का अंत नहीं मिला तब पुनः कंठ मार्ग से बाहर निकलकर उन्होंने मेरे साथ प्रसुत्तम भगवान मिश्रु का दर्शन किया श्री भगवान बोले मुने यह विचित्र क्षेत्र मेरा सनातन धाम है � और न संसार का बंधन ही है सदा एक रूप से रहने वाले मुझ मोक्षदायक पुरुषतम को यह विद्वान जानकर इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला घनानंद स्वरूप हो पुनः गर्भ में नहीं आता महामुनि मारकन्ने ने कहा प्रभो मैं यहां निवास करूंगा पुरुषतम मुझ पर कृपा कीजिए श्रीभगवान ने कहा ब्रह्म ऋषे इस मोक्षसाधक परले की समाप्ति प्रयत्त रहूँगा परले के अंत में तुम्हारे लिए यहां सनातन तीर्थ का निर्माण करूँगा जिसके तट पर तपस्या करके मेरे द्वितीय शरीर शिव की आराधना करते हुए तुम मेरी कृपा से मृत्यु को निश्चित रूप से जीत लोगे इस प्रकार पहले से वरदान पाए हुए मार्कंडेय मुनि ने वट के वाबे कोण में भगवान के चक्र से एक उस पवित्र कुंड में रहकर भारी तपस्या से भगवान महिष्वर की आराधना करके उन्होंने मृत्यु को आनायासी जीत लिया। उन्हीं मारकंडेजी के नाम से यह कुंड प्रसिद्ध है, जिसमें स्नान करके मारकंडेश्वर शिव का दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह पुरुषोत्तम क्षेत्र पांच कोष तक तो समुद्र के भीत यह अत्यंत निर्मल सुनहरी बालुकाओं से व्याप्त तथा नील गिरी से शुभित है। वह जो विश्वनाथ भगवान शिव है, साक्षात नारायण स्वरूप ही है। वे भगवान जगन्नाथ की उत्सास करने के लिए समुद्र के तट पर निवास करते हैं। यमराज के दंड का भय नष्ट करने के कारण उनका नाम यमीश्वर है। उनका दर्शन औ और पूजन का फल प्राप्त होता है पुरुषतम क्षेत्र के विभिन्न तीर्थों और देवताओं का परिचय तीर्थ और भगवान की महिमा तथा पाप परायण पुण्यिक और अमृत का उस क्षेत्र में आना लक्ष्मी जी कहती हैं इस क्षेत्र का आकार शंकर के समान है उसके मस्तक पर पश्चिम की सीमा में सब कामनाओं को कूट करने वाले भगवान शंकर पूर्व सीमा पर भगवान नीलकंठ है इन दोनों के मध्य भाग का प्रदेश एक कोस का है भगवान नारायण का यह परम पावन क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है यहां मृत्यु होने से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है तथा यहां का समुद्र स्नान मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है शंख आकार तीर्थ के दूसरे आवर्त में कपाल होचन नामक सपाल मोचन का दर्शन पूजन और उन्हें प्रणाम करता है, वह ब्रह्महत्या आदि पापों को त्याग देता है, धर्मराज चंक के तृतीय आवर्त के स्थान में मेरी अदाशक्ति बुमलादीवी को स्थित जानो, वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जो भक्ति पूर्वक इनका दर्शन पूजन और इन्हें प्रणाम करता है, वह संप� शंक के नाभि स्थान में कुंड, वट और भगवान पुरुषुत्तम इन तीनों की स्थिति है कपाल मोचन से लेकर अर्धांगशनी तक शंक का मध्यभाग जानना चाहिए जो अर्धांगशनी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता वह अक्षय भवों का उभूक करता है तीनों लोकों में जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली तीर्थ है उन सब में तीर्थ राज कहा गया है मुक्ति दायक जितने क्षेत्र हैं उन सब में यह सायुज्य प्रदान करने वाला माना गया है यहां निवास करने वाले प्राणी जन्म और मृत्यु और जरा का शोक नहीं करते रोहिण्ड नामक कुंड भगवान के करुणा रूप जल से भरा हुआ है वह स्पर्श करने मात्र से भव बंधन से मुक्ति देता है प्रलय काल मे� यहां के निवासी मोक्ष के अधिकारी हैं उन पर तुम्हारा शासन नहीं चल सकता यह क्षेत्र पृथ्वी पर रहने वाले सब प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाला है कामाख्य और क्षेत्र पालन के मध्य में विमल की स्थिति है भगवान पुरुषोत्तम के दक्षिण भाग में साक्षात ब्रह्म स्वरूप नरसिंह जी विराजमान है यह प्रभा से और हिंद अक्षिप का वृक्ष स्थल विभिन्न करके यहां स्थित हुए हैं इनके दर्शन से सब उपापों का नाश हो जाता है, इनके आगे प्राणों का त्याग करने वाला मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, अभी मुक्त क्षेत्र काशी में मरने वाले प्राणी के कानों में भगवान महिष्वर के बोध के उपाय भूत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, बुद्धि से उसका अभ्यास करके जीव क्रमस मोक्ष को प्रा� उपदेशक भगवान शिव की महिमा से वह ज्ञान विस्मृत होता है कर्मस अभ्यास में आकर मोक्ष की प्राप्ति करा देता है परंतु जो लोग इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्राण करते हैं उनकी तत्काल मुक्ति हो जाती है यहां समुद्र स्नान करने से भगवान पुरुषुत्तम अपने दर्शन से कल्प वृक्ष अपनी छाया में जाने से तथा यह संपूर्ण क्षेत्र अपने भीतर कहीं भी मृत्यु होने से मोक्ष प्रदान करता है जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जिसमें विश्वास करता है वह उसी से यहाँ मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ऐसा तीर्थ दूसरा नहीं है इस क्षेत्र में अंतरवेदी की रक्षा के लिए आठ शक्तियां बताई गई हैं बट की जड़ में मंगला पश्चिम में विमला शंख के पृष्ठ भाग में सर्वमंगला उत्तर दिशा में अर्धांशनी तथा लंबा दक्षिणा में काल कालरात्रि पूर्व में मरीचिका तथा कालरात्रि के पीछे चंडरूपा स्थित है इस प्रकार इन उग्र रूप वाली आठ शक्तियों से यह क्षेत्र सब ओर से सुरक्षित है